ऋषिर् पूर्वजा असी एक ईशाना ओजसा अ चौष्कूयसे वसु जशान असी पूर्वजाज तेजसा हे इंद्र परमेश्वरीवान वसु चोष्कू की विशेषता बतलाई है विशेषण में कहा ईश्वर को आप ऋषि हैं तो इस धातु से बनता यह शब्द अक्षात जानता है करते हैं मंत्रों के विषय को ईश्वर सबसे प्रथम ऋषि है अन्य जितने हमारे मानव ऋषि हैं इनके लिए तो क्या है सभी पदार्थों का पूरा पूरा प्रत्यक्ष होता नहीं है संभव नहीं होता है आस्था से या अन्य उपकरणों की सहायता से बुद्धि को जोड़ जोड़ करके इनको ज्ञान होता है ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है ईश्वर को बुद्धि जोड़ने की अपेक्षा नहीं होती है बुद्धि तो जुड़ेगी ही उसके बिना तो नहीं होता है ज्ञान बनता नहीं है पदार्थ यदि जुड़ गए तो उन दोनों को जब एक कहा जाएगा तो वहां होती है एक तरह से पदार्थ में जैसे ये एक पुस्तक है तो ये बुद्धि है देखेंगे ना पुस्तक को कि यह पुस्तक है तो हम ही देखेगी एक अलग अलग ये पृष्ठ हैं पुस्तक का इसमें नहीं दिखेंगे वो पुस्तक देख रहे हैं तो पृष्ठ नहीं दिखेंगे और यदि पृष्ठ देख रहे हैं तो पुस्तक नहीं दिखेगा दिखेगा दोनों बुद्धि नहीं चलेगी जैसे पृष्ठ पृष्ठ प्रिष्ट यदि देख रहे हैं तो अब इसकी पंक्तियां नहीं दिखेगी दिखेगा बस इतना पृष्ठ काला है अब क्या पंक्ति है इसमें क्या लिखा है ये नहीं दिखेगा। तो अब रेखा रेखा तो दिखेगी लेकिन शब्द नहीं दिखेंगे इसके अलग अलग शब्दों में जाएंगे तो इसके जो वर्ण है वो नहीं दिखेंगे अभी इसे क्रमशः जाते हैं हमारी बुद्धि क्या होती है एक एक करके जाती है और उसके बाद फिर मिलाना पड़ता है दोनों को किंतु ऐसा नहीं होता है तो अब कहेंगे अब जब देख रहे हैं ना तो अब थोड़ी देर रुकेंगे तब आपको सारा दिखेगा कि इसमें लिखा हुआ भी है शब्द भी है पृष्ठ भी हैं, ऐसे आपको रुकना पड़ेगा एक क्षण में नहीं होगा मतलब ज्ञान दूसरे ना जब पृष्ठ भी है पुस्तक भी है लिखा बुद्धि जुड़ जाएगी तो उसके बाद यह ज्ञान होगा कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं ऐसा नहीं है उसको एक ही क्षण में सारा होगा ज्ञान पुस्तक है ये ज्ञान भी हो जाएगा पृष्ठ हैं इसमें यह भी ज्ञान हो जाएगा कहें उदात अनुदात आदि जो है रस्व है दीर्घ है जितना भी है सारा क्षण में सारी बुद्धि उठ जाती है ना हाँ इसलिए आप क्या करेंगे ना एक बार याद कर लो जैसे कभी शब्द है और दोबारा कभी कभी भूल जाते हैं ना इसमें विसर्ग है कि नहीं है यह शब्द उच्चारण करते करते लिखते लिखते गलती नहीं हो जाती बीच में शब्द तो हम जानते हैं लिखना बाद में हम ठीक कर देते हैं ना उसको लिखते गलती कर देते हैं ना तो क्यों गलती होती है उसी संबंधित बुद्धि उस समय व्यवधान हो गया हमको मन विष हो गया विषयंत्र होने के कारण कुछ का कुछ लिख दिया वहां जबकि हमको लिखना आता है वही शब्द दोबारे देख के ठीक कर देते हैं ना फिर यदि नहीं आता तो कैसे ठीक करते लेकिन फिर भी बीच बीच में कर देते हैं ऐसी बोलते समय भी होती है अशुद्धिया होती है एक बार बोल देते हैं अशुद्ध फिर ठीक करते हैं उसको दोबारे तो पता तो होता है लेकिन क्या है जो क्रमश ये होता है उस क्रम में हमारा मन अनमनस्क हो जाता है और अनमनस्क होने कारण उतना भाग पकड़ में नहीं आता है एक ही होता तो ऐसा नहीं होता एक होने पर तो जैसे धैसे कोई गई ना हम लेकिन अगर ये सिली भी नहीं होती तो एक उठा दे तो एक ही पृष्ठ उठ जाता दूसरा तो दूसरे उठ जाता तो अलग अलग होने के कारण क्या होता है एक साथ जुड़ते नहीं हैं तो गलतियां हमारी इस ढंग की होती है एक ही शब्द के अंदर बीच का अक्षर भूल जाते हैं तो वो ऐसा तभी होगा ना जब अलग अलग हैं एक ही होता तो तो भूलते ही नहीं पर भूल ऐसी होती है बीच का अभी अब अभ छूटता है कभी पीछे का छूट जाता है कभी आगे का छूट जाता है तो अलग अलग बुद्धि से जाना हुआ सारा ज्ञात होता है वो आपने व्यास वास में पढ़ा होगा ना कोई जो शब्द होता है उसमें जैसे रामा शब्द है तो रा है आ है म है आ है फिर विसर्ग है सारे का एक बुद्धि समाहार होता है और उस बुद्धि अनुसंहार से फिर रामा शब्द हम बोलते हैं भी जुड़े हुए हैं वैसे तो हमको क्या होता है बुद्धि से जोड़ना पड़ता है ये हमको समय लग जाता है इसमें ईश्वर को समय नहीं लगता है वो एक क्षण में क्योंकि वो चारों तरफ से है दृष्टि से देखें हम तो हमको पुस्तक का साक्षात कर रहे हैं हम ये तो बोलेंगे ना हमको प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष में यद्यपि सारा आता है लेकिन ऐसे इधर नहीं हो इधर तो नहीं दिखता है ना इधर देखते है तो इधर देख रहे तो इधर उधर का पता नहीं है इधर उधर का है तो अंदर का नहीं पता है ग्रहण जब यद्यपि पूरे का हो रहा है लेकिन जैसे एक भाग का हमको परिजन हो रहा है ऐसे पूरे का नहीं होता है तो इसमें क्या है माना हुआ है वो बुद्धि से हाँ क्योंकि संबंध है ईश्वर गलत नहीं होगा वो ज्ञान वो ज्ञान ठीक ही होगा लेकिन क्रमशः उभरेगा ईश्वर के लिए ऐसा नहीं होगा वो उसकी इच्छा पर निर्भर है इस तरह से देखना चाहेगा तो ऐसे दिख जाएगा उसको इधर से भी दिख रहा है उसको पीछे से भी दिख रहा है आगे से भी दिख रहा है ऊपर से नीचे से आपको जो अनुभूति हो रही है इसकी उस अनुभूति का भी तो जाने है ना ईश्वर को ये क्या जान रहा है आ, आप पुस्तक को इस रूप में जान रहे हैं पीछे आपको नहीं दिख रहा है ये है ना ये आप इस तरह से जान रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना इसके आधार पर ये कितनी मोटी है ये आपको पता चलता है और इस आधार पर इसकी लंबाई चौड़ाई का पता हो गया तो आपको इसका एक रूप विशेष दिख रहा है किंतु आपको दोनों तरफ दिख जाता ना तो ऐसा नहीं लगता वो तो बन रही है अगर तो दोनों दोनों तरफ का ज्ञान होता तो ऐसी बुद्धि नहीं बनती वो जुड़ के बनती हाँ तो वो अनुभूतियाँ अलग होती ना जैसे आप यहाँ खड़ा होकर के देख रहे हैं इंद्रियों को तो कैसा लगेगा ये एक अनुभूति छत पर चले जाओ और इन्हीं को फिर देखो और ऊंचाई पर जाकर के देखो तो बदल जाएगा वो तो हर स्थितियों में अपनी बुद्धि का वो बदलता है ना अनुभूति का तो ईश्वर को तो भी सभी दिखता है ना तो आप पूरी चीजों को देख करके एक साथ एक अनुभूति बनाते हैं और उसको भी फिर ऐसे ही बनेगा ना तो यदि भी उसको सारा दिख रहा है तो उसको भी दूसरे ढंग का दिखना चाहिए था यानी जब हम छत पर खड़े होकर के जैसा देखते हैं वैसा भी उसको दिखता है और हम नीचे जो खड़े होकर देखते हैं जब तो ऐसा भी उसको दिखता है हमको कैसा दिख रहा है ये ये जो अलग बुद्धि है ना ऐसा भी दिखता है और ऊपर खड़े हो कर के जब हम देखते हैं तो वैसा भी दिखता है।, है तो वो पहले ये लेना है कि जो जिस जगह खड़े होकर देख रहे हैं ना वहा जो एक अनुभूति बन रही है दूसरे स्थान में उससे भिन्न अनुभूति बनती है तो ईश्वर को क्या है दोनों अनुभूतियां फिर घुल मिल जाएगी ना हमको तो एक ही तरह की होती है उसी चीज को जब यहां से देखते हैं और उधर से देखते हैं तो बदल जाती है ना बूदी तो ऐसे हमारा तो गोलमेल हो जाता है तो ईश्वर को सारा दिखता है तो उसकी तो बुद्धि बदल जानी चाहिए ना उसको एक बार में दिख रहा है वैसी ही लगना चाहिए ना जैसे हमको एक बार में दिखता हुआ जैसा लगता है तो ईश्वर को भी एक बार में सारा दिखता है तो उसकी अनुभूति भिन्न होनी चाहिए थी ना है। होता है वो यथार्थ सारा कुछ दिख रहा है तो सारा कुछ दिखते हुए एक ही अनुभूति यदि होती एक ही बुद्धि तो जैसे एक बार में जितनी जो चीज इस रूप में दिखती है ना तो उससे विरुद्ध अनुभूति नहीं होती है दो अनुभूति नहीं कर पाते हैं ना हम तो ये नियम अगर ईश्वर पर भी लग जाता तो उसको ऐसा नहीं दिखता नहीं देखने पर वो व्यक्त नहीं कर सकता था ऐसा उसको तो कण ही कण दिखाई देते इसमें इसके अंदर कण ही कण है ना वस्तुता और एक एक कण दिखता है उसको अगर कण देख सकते हैं अगर आपको कण दिखाई देता ना इसके अंदर तो पुस्तक नहीं देख सकते थे आप तो एक एक कण दिखता है तो वो पुस्तक कभी देख ही नहीं पाएगा पर वो पुस्तक देखता है ना क्योंकि एक एक जितनी भी जातियां हैं या व्यक्तियां जितने बने हुए हैं हमारा शरीर है इसका है सभी को एक एक जानता है वो की जान हाँ वो कण के रूप में भी जानता है और समूह रूप में भी जानता है वो और इसके जितने संबंध है उसको भी जानता है एक ही साथ जानता है यही तो विशेषता है उसकी हाँ एक ही क्षण में दोनों ज्ञान होता है उसको एक तरह का ही विरुद्ध ज्ञान भी हमको दो विरुद्ध एक में नहीं होता है लेकिन वो दोनों शब्दों नहीं कथित पता नहीं कितने शब्द है सारे को एक साथ सुन जाता है हम अभी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं ना हमारे साथ एक ही क्षण में दोनों बोल रहे हैं लेकिन दोनों के शब्दों का अर्थ क्या है शब्दों को भी जान जाता है तो वो काल तो अलग नहीं हुआ ना इसका और ज्ञान दोनों अलग अलग है तो दोनों ज्ञान अगर उसको एक साथ नहीं हो तो कुछ कह ही नहीं पाएगा लेकिन सारी व्यवस्था वो करता है इस अनुमान से पता लगता है कि एक ही काल में उसको विरुद्ध जानों को होता है पकड़ होती है उसको तो ज्ञानों को जैसे पकड़ता है ज्ञान का जो आश्रय विषय होगा उसको भी पकड़ेगा वो तो इसलिए हमको कैसा यहां से दिख रहा है उसको ये भी दिखता है आपको कैसा दिख रहा है वो भी दिखता है जबकि एक ही जगह है और ये सारा मिलके कैसा दिखता है वो भी दिखता है तो उसकी जो बुद्धि होती है जुड़ी भी रहती है और अलग अलग भी जैसा चाहता है वो इच्छा भी उसके एक साथ हो जाएगी हमको इच्छा भी करना पड़ेगा क्रम से आपको जैसा दिखेगा वैसा वो देखना चाहेगा तो दिख जाएगा आपने ये अनुमान किया वो सोचा कि मैं वहां चला जाऊंगा तो कैसा दिखेगा ये जो आपने जब सोचा है ना उस समय वो देख लेगा वहां की ये ऐसा दिखेगा दिखेगा उसको अपना जरूरत नहीं होता है फालतू वो अपने आप नहीं कल्पना करता रहता है कि कैसे क्या होगा लेकिन जो दूसरी जो कल्पना जब उठती है उसके आश्रय से फिर वो कर लेता है काम को ये जो सोच रहा है क्या सोच रहा है इसी से गलत और सही सोच रहा है ये पता लगाएगा ना फिर वो जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो आप बोलते समय हम जानते हैं अगर उसको तो हम बता देंगे ना ये गलत है बोल रहे हैं और पता ही नहीं हमको होगा तो आप जो कुछ बोलते रहेंगे हम सुनते जाएंगे उसको तो ईश्वर के लिए फिर निर्णय करना नहीं होगा ना कि ये झूठ बोला या नहीं बोला झट निर्णय करता जाता है झूठ बोला सही बोला गलत बोला क्या किया उलटपुलट पुलट कहां कर दिया तो उलटपुलट भी तो तभी पता लग ना जब उसको व्यवस्था का बोध हो बिना व्यवस्था के उलटपुलट होती नहीं कोई चीज जो चीज सर्वथा स्वतंत्र रेत का है एक ढेर ले लो अब उसकी उलट क्या हुआ उसमें ढेर में तो उलट कुछ नहीं होती है ना कोई चीज क्योंकि उसका निश्चय नहीं है उलट पुलट वहां होती है जहां नियत हो गया व्यवस्था हो गई ये यहाँ रहेगा ये यहाँ रहेगा अब जैसे स्थान बदलेंगे उसको कहीं उलट पुलट है तो उसको एक व्यवस्था का भी बोध है तभी तो जानता है उलट पुलट है यह तो ऐसे सारा क्यों यानी कि वो प्रत्यक्ष हर चीज को देखता है और एक एक वस्तु को सभी को देखता है और देखने के साथ जो अलग अलग बुद्धि और एक सामान्य बुद्धि जो होती है दोनों ईश्वर को होती है तो हमारे प्रत्यक्ष में उसके प्रत्यक्ष में भेद भी रहता है हाँ, हमारे इंद्रियां या जैसे भी हमारा उपकरण जितना है एक बार में जितना संबंध हुआ उतना हम जानेंगे उससे ज्यादा नहीं जान सकते लेकिन ईश्वर के लिए सारा का सारा एक ही साथ संबद्ध होता है तो जानता है कारण रूप में भी जान लेता है कार्य रूप में भी जानता है हम भी अभ्यास करते करते जान सकते हैं कारण रूप को जैसे पुस्तक में पृष्ठ है ऐसा चाहे जानना तो जान जाएंगे ना उस जान को यदि नहीं उठाएंगे तो केवल इतनी मोटी सी चीज है ये वाली बुद्धि काम करेगी लेकिन थोड़ा सा बल लगाएंगे तो इसके अंदर पृष्ठ हैं ये भी दिखने लगेगा उसके हुआ है ये भी दिखने लग जाएगा और मंत्र यदि याद कर लिया है वो मंत्र भी दिख जाएगा जैसे जैसे करते जाएंगे ना उसमें पीछे अंदर से वो सारा सारा ज्ञान होता जाएगा तो उसी तरह से होता है ऋषि है ईश्वर और वास्तविक में ऋषि यानी ऋषि है अंतता का मतलब है हमारे भी ऋषित हमको भी ऋषित तो प्राप्त होता है लेकिन उसका स्तर भिन्न है और ईश्वर वाला भी जो ऋषित है उसका स्तर भिन्न है सामान्य नियम दोनों में बराबर काम करता है ऋषि का मतलब होता है साक्षात वस्तु से संबद्ध होकर जो जान रहा है बीच में और कुछ नहीं होता उसका नाम है प्रत्यक्ष और ऋषि उसको ही कहते हैं जो कुछ सभी वस्तुओं के साथ संबंध होने से हर चीज को वो जानता है ऐसा है वो ऋषि ऋषि रही। आप इस प्रकार के ऋषि है मात्रा में ऋषि है वो उतने विषय की दृष्टि से है तो पांच रुपया है और एक के पास सौ रुपया है और एक के पास एक लाख है तो पैसे वाला किसको कहेंगे दो रुपए वाला को कहेंगे कि नहीं कहेंगे पैसा तो है ना उसके पास तो पैसे वाला तो नहीं कहते ना उसको तो इस प्रकार से जब करेंगे तो अपना गोल हो जाएगा एक सीमा में है अन्य चीजों का भी तो कर सकता है ना अन्य वस्तुओं का भी आया ना जब दो की तुलना करने लग जाएंगे ऋषि का जो लक्षण है वो सब पर लागू होता है ऋषि आर्य मलेख मलिक्षा नाम समानमशन में आया है ना कि ऋषि भी उसी कारण से ऋषि होता है आर्य भी उसी कारण से ऋषि है मलेख भी उसी कारण से ऋषि होता है मलेख भी ऋषि होता है लेकिन केवल इतने नियम होता है समान उसमें वस्तुता वो ऋषि नहीं होता है क्योंकि ऋषि के साथ आचरण आदि भी जुड़ते हैं आचरण नहीं जुड़ता है लेकिन उसका ऋषि तो उतना है, पदार्थों को जो जितना देखा है ना ये भी ऋषि जो बना है आर्य वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख के बना तो मल्स भी ऐसी कोई वस्तु जो है परोक्ष उसको आज जैसे वैज्ञानिक होता है वो भी ढूंढ लेता है उसको तो उस विषय में वो ऋषि है बस उसका उतना ही लेना है बस और अधिक नहीं लेना है ऋषियों में विशेषता होती है इनके अंदर उदारता होती है दूसरों को बताने दुख दूर करने की इच्छा होती है करुणा होती है ये वाला भाग उसमें नहीं रहेगा व्यक्ति दिक होता है डाकू होता है जंगल में जा रहे हैं तो मान लीजिए रास्ता पूछ लिया आपने तो बता देगा ना वो नहीं, नहीं जब रास्ते में जा रहे थे जंगल में और डाकू था एक व्यक्ति वो और वहाँ रास्ते में मिल गया और आपने पूछ लिया कि भाई ये रास्ता कहाँ वहाँ जाता है कि नहीं तो बता दिया उसने तो बता दिया तो सच बता दिया लेकिन इतना बताने से वो ये सच्चा व्यक्ति तो नहीं हो जाएगा ना एक चीज बता देने से उसका आचरण प्रमाणिक नहीं होगा क्योंकि बाकी पक्षों में करेगा बड़ -बड़। तो करेगा गड़बड़ बताया ना कि एक के पास दो रुपया है और एक के पास सौ रुपया है तो पैसे वाला किसको कहेंगे सो वाले को कहते हैं दो वाले को नहीं कहते हैं ना पैसा तो है उसके पास भी पर उसकी अपेक्षा में फिर नहीं गिनती होगी जब वो आया तब वो नहीं रहेगा तब यही है तो एक एक वस्तु को देखने वाले भी ऋषि हैं, तो वो तब तक है जब जब कई को देखने वाला नहीं है तब तो ऐसा तो होता है ना कि कई को देखने वाला नहीं होता है उन परोक्ष अर्थों को देखने वाला जब मिट जाए तो प्रत्यक्ष देखने वाले केवल कहलाएंगे के ऋषि उसके सामने नहीं चलेगा वाले के सामने दो वाले की नहीं चलती है सो वाला नहीं हो तो दो वाला ही रहेगा फिर अंधो में कहना राजा होता है ना पर तो दो वाला जब पहले आ गया तो कहने को कहा मिलेगा जगह उसको नहीं मिलती है ना यहाँ लागू होगा अगर उस अर्थ को जानने वाले ऋषि है विद्यमान तो ये सामान्य अर्थों को बाले वक्त की संज्ञा नहीं होगी अब नियम लागू होगा उतना वो लेकिन वो कब काम करेगा जब उसका अभाव हो जाएगा जब तक अभाव नहीं है तब तक नहीं होगा लाभ उस पर धनवान व्यक्ति किसको कहते हैं और कटोरा ये धन नहीं है क्या झाड़ू भी तो धन है ना ये किसके पास नहीं होती है तो उसको धनवान बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ना धन तो होता है उसके पास ये दो चार दस रुपये किसके पास नहीं होते हैं पर धनवान तो नहीं होता है ना उतने से ये अर्थ में होता है फिर प्रयोग नियम वही लागू होगा इस कारण से है पर वो मात्रा आदि कारण विशेषित किया जाता है तो ऐसे ऋषि में विशेषता होती है फिर जिसके अंदर प्रत्यक्ष बोध तो है ही वस्तु का साक्षात करता हुआ जिसके अंदर करुणा होती है दूसरे को बताने की भावना होती है और मेरे बिना इसको पता नहीं चल पाएगा इसलिए मैं इसको बता देता हूँ सुना तो जिसके अंदर होगी वो ऋषि होगा जिसमें ये भाव आएगी वस्तु तो जान लिया लेकिन कहेगा मैं पैसे लूंगा तो बताऊंगा अब वो ऋषि कोटि में नहीं आएगा वस्तु का भले ही खोज किया है आविष्कार किया लेकिन वो इस दृष्टि से किया कि इसका बदलाव लूंगा मैं तो अब वो ऋषिकोटि में जितने वैज्ञानिक जैसे होते हैं कोई भी होते हैं वो मुआवजा लेते हैं ना अपनी खोज का उसके बिना वो दे ही नहीं सकते तो इस कारण से वो इस कोटि में नहीं आएंगे वो ऋषि में हा तो एक लक्षण दिया ऋषियों का वेद के विषय में दिया लेकिन ईश्वर को भी तो कह रहा है ना ऋषि ईश्वर पर कैसे लागू करेंगे फिर वो केवल मंत्र को ही देखता है क्या तो आपने भी हाँ गति माने ज्ञान ऋषि गतव धातु है वस्तु को जानता है तो जानता तो गधे घोड़े भी है ना जानना फिर नहीं लगे ना विशेषता लगानी पड़ेगी वस्तु को जानता है और प्रत्येक संबंध से जानता है प्रत्येक संबंध से जानने के बाद फिर अब वस्तु किस स्तर का है वो भी बढ़ते जाएगी अंत में फिर जाएगी तो अंत यानी नियम सामान्य रहते हुए भी विशेष और चीजें जुड़ेगी उसमें तो हमारा जो चलता है वो मंत्र दृष्टारा यानी वेद के संबंध से जो व्यक्ति होता है उसका नाम ऋषि है होता है तो इतने से नहीं हुआ है उसमें अब विशेषता ही मनुष्यों के अंदर जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है बहुत अधिक जो जानता है वो ऋषि होता है लेकिन वो लक्षण फिर भी वहाँ वही दिखेगा यानी आचरण आदि जुड़ते हुए भी लक्षण ये वाला लगेगा इसके बिना नहीं हो पाएगा वो वस्तु को जाना है इसने क्योंकि दूसरे उस आचरण वाले तो होंगे लेकिन वो जान नहीं हो सकता उसमें ऐसा भी होगा तो आचरण के कारण बेसी हुआ ये नहीं कह सकेंगे प्रधानता उसको जान के ही रहेगी बाकी वो जुड़ेंगे उसमें तो आचरण वाला बात है ना ईश्वर को भी तो वही है कि ईश्वर भी हर चीजों को जानता है संबंध से जानेगा वो उतना नहीं जानेगा जितना ईश्वर को जान को ज्ञान होता है तो न, नियम दोनों में बराबर लगेंगे ये भी किसी को प्रत्येक संबंध से जान करके ऋषि बना तो ईश्वर भी ऐसे ही जानता है वस्तुओं को उसे कोई वस्तु छिपी नहीं है वो ऋषि है तो दोनों के ज्ञानों में भी, ये भी नहीं ऋषि भी है हाँ हाँ, हाँ वो अलग भिन्न है उससे और उसके बाद कहा ऋषि ही आप ऋषि हैं जा पूर्वजाना के पूर्वजा नाम पूर्वज का मतलब होता है जो हमसे पहले उत्पन्न हो गए जिनके हम वंश में आते हैं है। अब ये किस लिए कहा ये इसलिए कहा कि कोई कहता है ना जैसे छोटा बच्चा होता है किसी से अरे तेरे बाप को मैंने गोद में खिला रखा है तो मुझे समझाने आया है क्या होता है तुम मेरे बराबर नहीं हो सकते चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो पर बराबरी मत सोचना सीधे मैं तुमसे अधिक जानता हूँ इसमें आदमी नहीं दबता है उसकी बुद्धि मतलब दबती नहीं है वहाँ प्रतियोगिता की भावना तब भी रहती है साक्षात जब दबा रहे हैं किसी को अब एक क्रम और डाल के देखो तो फिर दब जाता है हाँ मैं आपके गुरुजी जी कई गुरुजी जी हूँ तो वहां फिर दबना पड़ता है ये अलग बात है बहुत संघर्ष करेंगे इत, आप मेरे साथ कर लो ना फिर भी पर उस बात का खंडन नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए कहा कि हमारे पूर्वजों का भी है स्वामी ये तो इसका मतलब हमारा तो है ही है हम किस खेत के मूल्य उसके सामने नहीं कह सकते उसको हमारे बाप दादा का है वो मालिक उसको खिला रखा इसने हमको तो खिलाता ही खिलाता है हमारे बाप दादा को भी खिलाते आया है तो अब कितना बड़ा हो गया वो हुँ? तो ये उसकी विशेषता महानता बताने के लिए इस प्रकार से कि हमसे वो कई गुना है अर्थात हम उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा होता है तो इसी में यह अहंकार आने लगता है कि इतना मैंने कर लिया इकट्ठा उसके दो अर्थ होते हैं ऐश्वर्य होता है और रचना भी होती है दोनों अर्थ होते हैं रचना उसके निर्माण रचना उत्पन्न करने वाले भी और उसके ऊपर शासन करने वाले या उसको शासक बनाने वाले ईश्वर ईश्वरकार ईश्वरकार स्वामी भी होता है राजा भी होता है तो तथा का अर्थ हो जाएगा उसको राज्य राजा बनाने वाले या उसके ऊपर राज करने वाले दोनों हो सकते हैं और वो मंत्र आता है ना यह ईशी अश्य द्विपद चतुष्पद वहाँ ईश धातु का अर्थ रचना है आप इसकी उत्पत्ति करते हैं तो ऐसे उनके उत्पन्न करने वाले हैं ईशान करता हैं उनको भी आपने हमारे पूर्वजों को भी आपने उत्पन्न किया है और कैसे किया है ओजसा अपने ही तेज से अपने सामर्थ्य से आप करने वाले हैं कि और ओझ में अंतर थोड़ा मोड़ा होना चाहिए पर वो है सामान्य रूप से देखी अर्थ का है जो मई दे तेज से अलग अलग आता है ओझ तो में तेज में इतना अंतर होता है मुझे जैसा अभी मानता हूँ समझता हूँ तेज भाई की जो सामने वाला है ना वो दूर से ही उसको जान लेता है यानी किसी को आक्रम से या किसी चीज से जब अभिभूत कर देते हैं सामने वाला बिना हमें कुछ कहे ही दब जाता है वो तो है तेज तेजस्वी बोलते हैं ना ये तेजस्वी है चमकता है दूर से ही चमकता है तो ऐसा जो प्रभाव हमारा है या बल है जो दूसरे को अपने आप कर देता है पराभूत वो तो तेज करते हैं हम अब ये सामने खड़ा होना चाहिए लेकिन अब नहीं होने खड़ा होने देंगे जैसे पानी यानी कि धारा के तरफ जाना चाहते हैं चली जाती है हम नहीं जा पाते हाँ धारा के विरुद्ध चलना होता है पर साहस तो हम करते हैं ना हम भी ऊपर जाना चाहते हैं और बहुत दूर जाने फिर फेंक देता है वो हमको हम बह के चले जाते हैं मछली आदि तो निकल जाती है वो उसको धारा नहीं रोक पाती है लेकिन पहले हम करते हैं साहस कि इसके विरुद्ध हम चले जाएंगे आते हैं तो चलने के बाद पैर उखड़ जाता है हमारा वो फिर हमको दबा देता है पहले हमारे पास कुछ शक्ति होती है अपनी तो उसके बल से हम विरोध करते रहते हैं आगे जाकर के थक जाते हैं थक जाते हैं वही धारा फिर हमको मोड़ देती है बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं फिर बह के हम जैसा ही ओझ होता है किसी भी प्रतिक्रिया को पहले थोड़ा थोड़ा हम सहन करेंगे उससे थोड़ा सा दबेंगे बाद में फिर दवा लेंगे उसको तो ये वाली जो सामर्थ्य ये ओज जाए अब जरूरत ही नहीं उसकी ये अपने में तो शारीरिक तो एक वो है ना बल है इस तरह का तेज है वोज है जो भी है खर मात्रा में वो हमारा बल हो जाएगा ना ये सामने वाले को साहसी नहीं होगा आने का पहले जिस प्रातः काल तो हम देखना तो शुरू कर देते हैं या अब इसको हम देख सकते हैं पहले और बहुत देर नहीं देख पाएंगे इसमें प्रखर होता है दबाने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है ओज में होता है वो सौम्यता रहती है ओजस्वी कहते हैं वो सौम्य होता है तेजस्वी वो सौम्य रुद्र होता है वो हाँ रौद्र जो भाव है वो तेजस्वी है और इसमें सौम्यता है वो ओजस्वी होता है ये दोनों अंतर होता है से कहा है यहां, तेज से नहीं कहा दबाले वाला नहीं कहा है रौद्रभाव निकाह है एक तरह से यानी दवा तो लेगा हम बढ़ नहीं सकते उससे लेकिन फिर भी उसमें करुणा भी जुड़ी रहती है तो अपने ओज से और इंद्र ऐश्वर्य जिसके पास सारा साधन है पशु चौसकु ये से हमको धन देने वाले संपत्ति देने वाले कृपा करने वाले हैं हमारे ऊपर और यही कहा ना आदर स्वभाव वाले ईश्वर क्या है ठंडा स्वभाव का व्यक्ति है गर्म नहीं है धन होता है जो कृपा करना होता है और ये आदर स्वभाव निकाला इन्होंने ओजसा से या इंद्र से आएगा पकड़ के नहीं मित्रता की जा सकती है उसे झगड़ करके तो क्योंकि कर सकते हैं होता है यानी आप विरुद्ध करके चाहेंगे ना जैसे दो राजा होते हैं तो उनमें समझौता कब होता है नहीं जब देखते हैं ना हम दबा पाएंगे ना ये दबा पाएगा ना हम इसको जीत पाएंगे ना ये हमको जीत पाएगा उस स्थिति में संधि होती है जो होता है ना अपनापन से ऐसी संधि नहीं हुआ करती उनकी उनकी संधि होती है कि टकराएंगे और फिर कुछ निकलने वाला नहीं है ना हम इसको कर पाएंगे ना यही करेगा मुझ पर तो उस स्थिति में संधि होती है हाँ जो भाव है वो रौद्र वाला है संधि तो वहां भी होती है राजा की भी होती है उसका रौद्र भाव रहता है ईश्वर वाले में ये नहीं चलेगा उसमें वो तो टक्कर का प्रश्न ही नहीं आएगा तो तभी संघर्ष जब करेंगे तभी तो उसका रौद्रभाव प्रकट होगा ना हमारे ऊपर यानी हम बुराइयों, क्लेशों के कारण जब उसका खंडन करते हैं उसका विरोध करते हैं अब उसका रौद्रभाव आएगा दंड देगा रोध करके नहीं पहुंच सकते उस तक उस मित्र करेगा ऐसी मित्रता कहीं पर भी हो जाएगा यानी बराबरी वाला भाव नहीं ला सकते सर के साथ वो